بسم الله الرحمن الرحيم وسميته تلخيص बसमील तलखीसल महन और मैंने उसका नाम रखा तलखीसलमता नाम रखा जब मैंने किताब लिखी है काट साके उसका नाम क्या रखा तलखीसमफ्ताह रखा ताकि उसका नाम उसके मायना के मुताबिक हो जाए ताकि उसका ता नाम उसके माना मतलब। के मुताबिक हो जाए क्या मतलब तो उसका नाम उसके माना के मुताबिक हो जाए ये जो तलखीसमफ्ताह लिखी गई है तलखी किस किताब से तलखीजी तलखीसम के तलखीज की गई है तो, तो मुख्तर किया तो तो गया है कौनसी तलखी और मुतवल शराती किसी तलखी मुफ्ता यानी शराब है मतन बाग आया तो so, मुफ्ता उसके अंदर एक लफ्ज क्या है मुफ्ता ठीक है ताकि उसका नाम ये जो मैं किताब लिखी तलखीस मुफ्ता़लूम से मुख्तर करके उसके माना के मुताबिक हो जाए तो मुफ्ताख लिया उससे और ये क्या है मफ्ता की तलखीस है मुफ्ताखलूम की तलखीस है यानि मुफ्ता का खुलासा है और उसकी मुख्तर जब मुश्ता किए मखतासर है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया तलखीसमफ्ताख रख दिया यानी की मुफ्ता मुख्तर की मुख्तर मुफ्ता की तलखीज किसी को फरमा रहे माना हो ताकि उसका नाम उसके माना के मुताबिक हो जाए अरे ठीक है वो वाना असल और मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ अल्लाह से सवाल करता हूँ किसका यहाँ पर जो वाऊ है ये वाऊ हालिया है ज़रा हाल के मैं अल्लाह तवाल करता हूँ मिन फजल ही, ही इस बात का वो उसके जरिए नफा दे अपने फजल से अपने फजल से असल था अनह अन साजली बिन फजली मतलब किसके बिन फजली ये हाल है अन्य हाल अन इसका ऑपरेशन अभी करके बताएंगे यहाँ पर आना लेकर आए अना अना असल यानी कद्दमल मुसन्दा ने इले को किया हाल के लिए करार देने का इरादा करते हुए मुस्ंद ले है इसको मुकदम किया है इस वजह से ताकि वाव हाल के लिए बन जाए समय मैंने उसका नाम रखा तरह से सवाल करता नहीं हो सकता क्यों इसलिए कि वाव हालिया फैल पर नहीं आता और असल ये फ्याल है तो वाव हालिया फैल पर नहीं आता तो इसलिए यहाँ पर के लिए नहीं हो सकता तो क्या करा या जमीर लेकर आ आगे और जमीर इसमें होती है। और से पहले हालिया हालिया आता है। तो इसलिए को जमीर से पहले लेकर आए और बीच में जमीर लेकर आ आगे ताकि वाऊ और फैल के दरमियान क्या हो, जाए? हो जाएगी फसल हो जाए वाऊ और फेल के दरमियान फसल हो जाए और कि तो वाओ हम हाल के लिए करार देना चाह रहे हैं वो किस्म पर आए किस्म पर आए और आना जमीर है ठीक है ना जमीर पर जो है हालिया आ जाता है, इसलिए यहाँ पर मुस्ल दिले को मुखदम किया है मैं कुछ पल्ले बड़ी बात न यानी ये कहते हैं कि यहाँ पर आना की जव... आना जमीर जो लेकर आए हैं इसकी कोई जरूरत नहीं थी तो मुसनिफ़ यहाँ आना क्यों लेकर आए क्योंकि तो देखो तो ज़मीर इसलिए लाई जाती है असल्ला में अल्लाह तो से सवाल करता हूँ अब यहाँ क्या हो आना असल्ला में, में ही अल्लाह से सवाल करता हूँ हसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हसर के लिए नहीं हो सकता यहाँ पर हसर पैदा करना मकसूद हो मुसनिफ़ को यह नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर सवाल है दरख्वा है और अल्लाह ताला से दुआ है और दुआ जो हुआ करती है दुआ आम होती है राके खास जब नहीं अल्लाह तो से सवाल करता हूँ बल्कि क्या हो अल्लाह से दुआ आम हो उसके अंदर अबूम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तो इसलिए यहाँ पर यह वाव हसर के लिए नहीं हो सकता इस दुवाओ को मारेंगे हाल के लिए वाह होगा हालिया और वाव हालिया पहल पर दाखिल नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पर अनदिले है उसको मुखदम किया है पहल पर और फिर वो दाखिल किया है अब तो बस समझ में और मैं अल्लाह दरा हाल के मैं अल्लाह तवाल करता हूँ कितने के कि मुस्ंद को मुखदम किया वाऊ को हाल के लिए करार देने का इरादा करते हुए मिन फजली ही उसके फजिल सवाल अच्छा करता हूँ अन्य भी ये के वो उसके जरिए यानी मुख्तर के जरिये ले के फल से अपने फजल अन दाखिल हुआ है मुजाहे पर और जब अन ये मुजाहे पर दाखिल हो जाए तो उस वक्त किसके माना देता है अख्तर के माना देता है यहाँ पर असल क्या हो जाएगा असल क्या हो जाएगा तो मस्तर के माना में में? इसको ले लिया जाएगा। समझ तो और मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ मेहरबानी से वो अपने फजल से नफा दे मुखसर ही इस मुख्तसर के जरिए आगे फरमाते हैं ये मुसलबिन का उसलूब होता है का होता है। ताला इसको ऐसे कबूल कबूल कबूल करने जैसे मतलब असली की जैसा की अल्लाह ताला ने उसकी असल से नफाफाया ऐसे ही इसके जरिए से अपने बजल से क्या पहुँचा दे नफाफ हो जाते। कौन सी है असल विफताह और वो मिद्थाह है मिफताह हैलूम अविलकिसमू या उसकी किस्म है यह उसकी किस्म है मफ्ता क्या तो कहोगे इसकी असल से मुराद मुश्तालूम है लेकिन यहाँ इसका ये होता है कि मुश्ता के अंदर तो नो फन उसका जवाब ये है फिर शायद बताया गया है कि इसका जो ये फन है फन बलावतलागत है वजह से पूरा नाम ले जाता है मुश्ता ठीक है ना जमीर का मर्जा पूरी मुस्ताखलूम को उसके अफजल और अशरफ होने की वजह से बना दिया जाता है, जाता है। या फिर यही कहो उसके रहेगा या दोनों तरफ और सकते हैं यह असल है इज असल है ली अन्ना क्या है इसलिए तिका उसका वली है यानी उस नली है वो हुआ हसबी अरे वो उसका वली है उससे जिम्मेदार है उसका वली है हुआ और वो मुझको काफ़ी है वन अमल वकील और वो बेहतरीन है ठीक है ये तो हो गया मतन अब इससे शराह है उसको देख लो वरीकन यहाँ बयान कर रहे हैं किस चीज़ की जिससे कहा मैंने उसका नाम तसल रखा और मैं अल्लाह तजल से अल्लाह तवाल करता हूँ कि वो के जरिए से नफा देने का आले के वो, वो नफा उसके फजरे से हो जैसा कि कि उसने उसने अपनी जैसा कि उसने उसकी उसकी अल्लाह ताला ने के जरिए नफा पहुंचाया अब यहाँ पर ये यह बात है कि भाई अल्लाह ताला से ही सवाल क्यों किया जा रहा है की जा रही है वो अल्लाह क्यों ही अल्लाह त्यो की जा रही है इस, इसलिए अल्लाह जिम्मेदार अल्लाह की तरफ से रफा होता है और तो है। मुष्टिवी। मुष्टिवी। वो मुझको काफी है इसलिए तवाल किया जा रहा है वह यानी व काफी यादाबाद व काफी या और मुझक काफी है यानी दो यहाँ है यार हज हफ कर दिया गया तस्ती है यहाँ पर मोस्तरी निकालने की जरूरत क्या थी जो लफ्ज बढ़ा दिया हज भी उन्हें अमल वकील कहते थे बस इसको इसलिए निकाला है तो ये है हैस मसदर और मसदर का ज़ात हमल पर नहीं होता और वो वो ये हुआ जमीर है है ना वो यानी कोई और हजुन ये मस्तद पर नहीं होता इसलिए इस निकाल कर लेकर आए है ना और मस्जर का अमल नहीं होता जब मस्जर का अमल पर नहीं होता तो इन्होंने निकाल कर बदला देखिए मोशीबी के बहना में है और मस्त इसमे फाइल जिसका हमल हो सकता है इसलिए यहाँ पर मौसमी निकाल कर लेकर आए हैं और उसकी तस्वीर भी है मौसमी के माना क्या होते हैं उसके माना होते हैं वकाफी वका और वो काफी है पल्ले में सुना तो होगा ना, हो ना तो मस्त का हमल होता होगा और वो मुझको काफी है मोहबी वी उसके काफ़ी है साफी होने वाले है और उसको वन अमल वकील और बेहतरीन कार्मा अला हजी है या तो जुमले पर और वह हजबी है वन मखसूस महदूब और मखसूस बिलम जो है जिसके साथ तारीफ की जा रही है वो महदूब है व इम अला हजी या अक् है किस पर हर हुआ न्यामल वकील और वह न्यामल वकील है पर मखसूस तो हुआ जमीन साहिब हो बस मखसूस यानी मखस है जो आने वाली है और ये उस बिना पर है जिसकी सराह साहेबा वगैरह ने की है मतलब क्या कहिए वे इबारत थोड़ी समझने की है। और इसका एक होता है, बिल होता है। यानी जिसकी वजह से तारीफ की जा रही है जो तारीफ के साथ खास है और वो बेहतरीन कार्यामल लेकिन बेहतरीन कारसाजे कौन कार्लाह के, के साथ ठीक है अल्लाह के साथ मखसूस हुई बदाह के साथ में कौन मुंतर है अल्लाह तो नयामा नया बेहतरीन आदमी है ठीक है तो नियामा न्यामाजुब है और ये रजुल क्या है साहिल है और तेज क्या है मखसूस है मखसूस फिल्म है खास किया गया इस है इसी तरह यहाँ पर है थोड़े से मकाम मुश्किल है लेकिन मुश्किल पर वह और वह हस्ती है वनयामल वकील कहने के वनियामल वकील का अस्त जुमले पर है जुमले पर हो वहु हस्ती जुमला कौन सा है, है इस सूरज में तो असल में किसान भरा है अगले सूरज का इसलिए अलग से कहना चाहते वह वह हसी मासू करे वो आप मुद्दी मुतदा खबर से जुड़ता जुमला इसमें कबीर हो गया तो ये एक जुमला हो गया ना और वह न्यामल वकील न्यामल वकील क्या है यह भी पूरा जुमला है न्यामा फ्याल वकील का वा, फाइल और अल्लाह मखसूस फिल्म था ठीक है तो यह भी एक जुमला हो गया तो दो एक जुमले का दूसरे जुमले ब अब दूसरी इन्होंने आगे निकाली है या फिर ये मानो के न्यामल वकील का सिर्फ हजबी पर न्यामल का थिर थिर। लेकिन उस में तो होता है तो ये फरमाएंगे तो है।, है या तो जुमले पर और वो हजी है क्या है यहाँ पर मखसूस फिल्मा न्यामील तो बताया था ना? न्यामल अहतरीन कागजा कौन वाला हसबी और या हसबी बरास व हुआ न्यामल वकील हस्ती बरात को होगा हुआ हुआ न्यामल वकील जब हस्ती बरात को होगा तो यहाँ पर हुआ जमीन निकालेंगे और हुआ जमीन ये होगा मखसूस बिल्बदा अरे हुआ जमीन क्या होगी मखसूस हुआ न्यामल वकील वो बेहतरीन यहाँ पर जिस कार होता है और इसका लिए होता है कि जो मखसूस बिल मता हाँ होता है वो तो यहाँ पर हुआ जमीर कैसे आ गया न्याम रजुल आदमी है तो न्यामा पैर रजुल क्या है मखसूस बिन मता है ना तो, तो, तो ना बात वक्त बातना यहाँ पर भी न्यामल वकील होगा यहाँ भी बातना है लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हस्ती पर आज करो तो सूरत में हुआ न्यामल वकील इस तरह से होगा कि किस तरह क्यों हो रहा है इस तरह, तरह इस तरह इसलिए तो हो रहा है कि न्यामल वकील को उठाकर लाएंगे और उसको रख देंगे किस पर यहाँ पर अगर हो रहा है अर्ज कहा हो रहा है हस्ती पर तो हस्ती को हटाकर यह न्यामल वकील कर देंगे तब क्या हो जाएगा तो वकील? था था। अरे हुआ अरे है है है जब जब तो जिस है, उसको दो। तो उठा दो और क्या क्या के तब हो जाएगा होगा तो, वो वकील। जब हो तो वो सूरत बनेगी हुआ न्यामल वकील की। तो इसमें ये मैंने बताया अभी के जो तो बिल्मा दाह होता है वो मुखर होता है आखिर में लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है रहा है पर अफ करने की सूरत में के, रहे के मैं थोड़ी करो ये तो साहब तरफी से मिश्ता ने कहा है मैं तो उनकी बात को नकल कर रहा हूँ तरफ से मिफ्ता वाले जो है उनकी बात नकल कर रहा हूँ मुस्तमक पूछो कि आपने कैसे कर दिया इसको पहले मुकदम कैसे कर दिया उनसे जाकर पूछो खबर अलमखसूस बस मखसूस वो जमीर है जो आगे है अलमुत अला से इन्होंने अपने दामन को झाड़ दिया कि मुस्त पूछो से पूछो उसके मुताबिक जिसकी सराहत की है साहिब मुस्तान वगैरह ने मसला जईदल्यायाम रजुलू के अंदर देखो तो यहाँ पर जईदुल्याम रजुलू न्यामा फैल जईद रजुल जईदल है मखसूद है और ये में पहले आ रहा है तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको लेकर आ गए हैं बस ये जमिला इसको और समझ लो थोड़ा सा वह वो अलाफल अलबारी और दोनों सूरतों पर अक्सर क्या है मुसन फिर इंसा का इस बार पर लेकिन यहाँ पर भी इसल होता है एक सूरत में तो इंस्टाघाट इस बार पर हो जाता है लेकिन एक सूरत में इस बार पर नहीं होता है अभी एक है, वो इसीलिए अच्छा वैसी गला खराब कर, कर, कर समझ लो हुआ हि मुस्तर से मिल रहा है जुमला इसमें खबर हो गया जुमला हो जाना और वन आमल वकील पहल बदा अरे न्याबा कहल है और अलवील इसका कायिल है और अल्लाह मखसूस है पहल काल और मखसूस से मिलकर कब यह हुआ हुआ हुआ कबिया अल्लाह नाम रजल्ला बताएगा सब जिमला इंसाइया हुआ जिमला सवरिया हुआ इंसा की कितने किस्मे हैं बताने है, आम इस काम कसम ताज़ी आ गया ना इसमें तो ताजुबिका ताज़ी? ना तो जब ता जो सब है तो जुमला क्या बनेगा इन बनेगा या खबरिया बनेगा तो देखो यहाँ पर हुआ हसबी जुमला क्या हुआ खबरिया हुआ इसमें हुआ खबरिया हुआ या इन हुआ अरे मुब्तला हसबी खबर मुबतला खबर से मिल जुमला जुमला इसमिया हुआ जरूर क्या हुआ जुमला इसमिया सर बताओ ना जली बढ़िया खबरिया हो गया और यह न्यामा फ्याल रजल फाइल अल्लाह मख्स बिल मदा फैल फाइल और मखतूस फिन मदा से मिलकर क्या बना जुमला बना तो देखो यहाँ पर इंसाक़ात इस पर हुआ इस पर हो गया है हो गया अरे इंसाक़ इस पर हो गया नहीं हुआ हो गया ठीक है दोनों सूरतों पर इंसा का तो एक सूरत पर तो हो गया अब दूसरी सूरत क्या है न्यामल वकील किस पर हो पहली सूरत थी न्यामल वकील तो हस्बी पूरे जुमले पर हो और दूसरी सूरत क्या है न्यामल वकील सिर्फ हजबी पर हो अब कैसे होगा तो न्यामल वकील चले तो इंसा हो गया हस्बी उसको काफी ये तो खबर है सिर्फ जुमला नहीं बन रहा जुमला तो नहीं बन रहा तो इसके अंदर थोड़ी सी साबित करनी पड़ेगी हसीबी को मोस्बी के माना में लेना पड़ेगा फिर मोस्बी को युबू नी के माना में लेना पड़ेगा हसीबी मोस्बी के माना में और मोस्बी को युबू नी के माना में लेना पड़ेगा जब जाकर ये जुमला ये कहना सही होगा युवह सिबू फैल जमीर फायर और नी जमी ठीक है या ज़मीर जुमला पहलिया खबरिया हो गया तो देखो तो वो इंसा जु, और ये जुमला पहलिया खबरिया हुआ जुमला तो जुमला खबरिया हो गया और वो जुमला हिंसा ही हो गया तो अब जुमले का लेकर हो गया और इंसा का अरे हो गया अरे बड़ा टेढ़ा वेड़ा करके हुआ